हाय दक्षिणा मूर्त ओ शांति शांति शांति कृष्णयजुवेदिया तथोपनिषद इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का तृतीय बल्ली में तृतीय मंत्र द्वितीय मंत्र कल देखे थे तृतीय मंत्र का अवतरणी का आरंभ हुआ था रथ का कल्पना करके ये जीव का स्थिति बताते हैं और कैसे ये जीव भाव से मुक्त होकर के परमात्मा भाव को प्राप्त करेगा पूर्व में प्रथम मंत्र में कह दिया गया था इसी शरीर में ही जीव और परमात्मा ये दोनों ही विद्यमान है अविद्या से अपने आप को जीव मानता है और अविद्या का निराकरण होने से अपने परमात्मा भाव को प्राप्त करेगा यह बात स्पष्ट करवाने के लिए बुद्धि में अर्थात आराम से ग्रहण हो जाए इसके लिए कल्पना रथों का कल्पना करते हैं अर्थात एक तुलना दे आत्मान रथम एवं बुद्धि मन प्रग्रह आत्मान शरीरम तो रथ एवं बुद्धिंग सारथिंग बिदि मन प्रग्रह एवच जैसे है अन्वय हो जाएगा आत्मान शब्द आत्मा से यहाँ जो कर्मफल भोग कर रहा है जीव रथम है यह रथी रथी रथी अर्थात रथ स्वामी रथ का जो मालिक जिसके लिए रथ चल रहा है शरीरम रथ रथस्थानीय हो गया शरीर और रथ में सारथी होता है यहाँ बुद्धि हो गई सारथी जो कि रथ को चलाएगा और ये बुद्धि रथ को ऐसा ही चलाएगा जैसे सारथी रथ को ऐसा ही चलाता है जैसे रथोस्वामी का अभिप्राय है रथोस्वामी अगर चाहता है कि दक्षिण दिशा में रथ चलना चाहिए तो सारथी ऐसा ही चलाएगा और उसका तरीका यह होता है कि रथी तो खड़ा रहेगा युद्ध होने का समय में और वो सारथी को सूचना देगा सारथी का अगर रथ को दक्षिण दिशा में चलाना है वो रथ ही सारथी का ये दक्षिण कंधा को दबाएगा अपना पाव में तब तो सारथी समझ जाएगा कि रथ को दक्षिण दिशा में लेना है तो मान लीजिए कि अर्जुन जब भगवान को ऐसा करता भगवान ये स्वीकार कर लेते हैं आवश्यक है तो ये स्वीकार कर लेते हैं ऐसे वामों को चलाना है तो ऐसे आगे चलाना है तो उसका पीछे यहां दबाएंगे तो इस प्रकार की सब उसका अर्थात कहते ना कोड लैंग्वेज कहते हैं इस प्रकार की है तो चलता है ये सारथी रथ को चलाता है किंतु कैसा चलाएगा जैसे रथी का अभिप्राय है यहाँ रथी का अभिप्राय क्या है कहते हैं रथी किस लिए इस रथ में चढ़ा है ये जीव क्यों ये शरीर में आया है कर्मफलो भोग करने के लिए तो कर्म फलों जैसा जैसा उसका भोग करना होगा ये बुद्धि रूपों का सारथी ये ऐसे ऐसे ही चलाएगा अगर कर्मफल है सुख प्राप्त होने का ये बुद्धि ऐसे ही प्रेरणा देगी कि अब तो वहां चलना है वो सुख मिलेगा अगर दुख प्राप्त होने का प्रारब्ध अभी आ रहा है कर्मफल है तो बुद्धि ऐसे ही प्रेरणा देगी कि अब तो उधर थे उस जगह में जाने से अच्छा दुख होगा तो अर्थात ये बुद्धि ही जैसे कर्मफल भोग होना है उसी मुताबिक के शरीर को चलाएगा बुद्धिम तू सार विधि विदि अर्थात जानी ही जानी ऐसे सारथी सारथी का विग्रह करते हैं सारयती रथम ये सारथी अर्थात सारयती श्री गति अर्थ का धातु अर्थात रथ को चलाता है और मन प्रग्रह, प्रग्रह प्रग्रह मन प्रग्रह प्रग्रह अर्थात तो हिंदी में कहते हैं लगाम जिसके द्वारा घोड़ों को नियंत्रण किया जाता है रथ में उसको प्रग्रह कहते हैं भाष्य में यह मंत्र का द्वितीय पंक्ति में था तस्य तद उभयम साधनों रथ कल्प्यते यह जीव मोक्ष के दिशा में भी चल सकता है संसार के दिशा में भी चल सकता है तो दोनों मार्ग में जा सकता है उसको वो स्वातंत्र्य है तो इसके लिए साधन हो गया ये रथ तत्र तम आत्मानितपम संसारिणम रथिनम रथस्वामीनम विधि जानिगे तत्र अर्थात तस्मिन रथे उस रथ में रथस्वामी रथी वो कौन है कहते आत्मान आत्मान कह करके प्रथम मंत्र में दो आत्मा कह दिया गया था शरीर रूपक का रथ में तो कौन सा आत्मा लेना है कहते हैं ऋतपम संसारिणम तो जो संसारी है हरितपम हरितम इति रितपह क्या सूत्र लगेगा इति सुपि पिबती यहाँ तो आतो अनुपसर्गे वो लग जाएगा आतो अनुपसर्गे कपा तो धातु तो आदमत धातु तो है और हरितम ये उपसर्ग उपपद है जो कि उपसर्ग नहीं है आदंता धातु हो अनुपसर्गे उपपदे कह सै कर्मी ऋतपम अर्थात ऋत पीबती ऋतम ऋत शब्द कामफल कर्मफल जो घो कर्ता है कौन संसारी संसारिण रथिनम वो रथी रथि रथि अर्थात रथस्वामी रथोशी अस्ती रथि तम रथि रथस्वामीन रथ का जो स्वामी मालिक जानिए से जानी, ऐसे जानी ही। शरीर को रथ कहा गया। शरीरस्य। शरीर को रथ क्यों कहा गया? कहते हैं रथब्ध हयस्थ इंद्रिय हो गए रथ में बद्ध जो हय हय अर्थात तो अश्व अश्व स्थानीय हो गए इंद्रिय जैसे अश्व के द्वारा रथ लिया जाता है खींचा जाता है इसी प्रकार की इंद्रिय के द्वारा ये शरीर खींचा जाता है तो होने से ये शरीर को रथ कह दिया गया इंद्रिय आकृष्य मानवाद शरीर से इंद्रिय के द्वारा ये शरीर आकृष्ट होता है तो इंद्रिय विषय देश को जाएंगे और उसके पीछे ये शरीर को भी ले लेंगे बुद्धिम तो सारथिम बुद्धि का गया बुद्धि अध्यवसाय लक्षणाम सारथिम अध्यवसाय लक्षणाम बुद्धिम समाज कैसे कहेंगे अध्यवसाय लक्षणम लक्षण से कहेंगे अध्यवसायलिंग तो अध्यवसायो लक्षणम युद्धि है सा बुद्धि अध्यवसाय लक्षण उसको सारथी जानिए निश्चय वही करेगा अर्थात रथ स्वामी का अभिप्राय को जान करके निश्चय करके आगे कर्म वही करेगा सारथी ही करेगा अर्थात रथ विषय का कर्म रथ को चलाना जो है वो सारथी करेगा जो रथस्वामी है वो तो युद्ध करेगा उसको वाण लगेंगे वो कभी दूसरों को मार देगा वो सब सारथी नहीं करेगा सारथी केवल रथ का मतलब रथ का गमन में सारथी मुख्य होता है इसको आगे कहते हैं बुद्धि बुद्धि नेत्री प्रधानत्वात् शरीरस्य जैसे सारथी नेत्री प्रधानत्वात् रथस्य इसी प्रकार की बुद्धि नेत्री प्रधानत्वात् शरीरस्य अभी शरीर में मे है ष्ठी को अगर हटाएंगे तो शरीर बुद्धि नेत्री प्रधान प्रधान शरीर वही लिंग होता है बुद्धि नेत्री प्रधान शरीर कैसे समाज कहेंगे इसमें बुद्धि नेत्री प्रधान कैसे ये तो अब हमको पद अलग पता चलना चाहिए ना दो पद कौन कौन होंगे बुद्धि नेता इत हो गया बुद्धि नेत्री नेत्री बुद्धिस्त्रीलिंग है ना इसलिए घीप हो जाएगा तो बुद्धि नेत्री हो गया आगे तो बुद्धि नेत्री प्रधान तो ठीक है बुद्धि नेत्री प्रधान है जिसमें तो वास्तविक ये पूरा घटना में प्रधान कौन होगा सारथी होगा न स्वामी होगा वास्तव प्रधान कौन हो जाएगा स्वामी ही प्रधान होगा तो इसलिए बुद्धि नेत्री प्रधान में अगर हम बुद्धि नेत्री है और उसको प्रधान कहेंगे वो प्रधान नहीं है प्रधान तो स्वामी होगा रथ स्वामी प्रधान होगा तो समाज से कैसा लेंगे इसमें नेत्री नाम नेत्रीणाम प्रधानमंत्री नेत्री प्रधान नेत्री प्रधान हो जाएगा अभी लेने वाला जितने हैं रथी लेने वाला नहीं है रथी तो उसमें भोग करने वाला तो लेने वाले कौन है कहेंगे अश्व है और अश्व के पीछे जो है लगाम वो भी लेने वाले कूटी में आ जाएंगे और सारथी ये अश्व और मार्गो भी कहा जा सकता है मार्गो भी लेने वाला है अगर मार्गो नहीं है तो रथ कैसे चलेगा तो ये लेने वाले इतने हो गए और मुख्य कहेंगे तो अश्व और सारथी ये दोनों लेने वाले होंगे तो वो दोनों में सारथी और अश्व ये दोनों में प्रधान कौन होगा सारथी होगा इसलिए नेत्रिणाम प्रधान इति, नेत्र, इति नेत्री प्रधान लेने वालों में प्रधान कौन हुआ बुद्धि तो इसलिए नेत्रीणाम इति नेत्री प्रधान हो जाएगा तो बुद्धि नेत्री प्रधान यश अथवा तो यश में इस प्रकार के लेंगे क्योंकि बुद्धि को नेत्री कर देंगे तो प्रधान हम सारथी को नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूरा घटना में रथी ही प्रधान होना है तो सारथी प्रधान नहीं होगा इसलिए लेने का व्यापार में सारथी प्रधान है किंतु पूरा घटना में सारथी प्रधान नहीं होगा बुद्धि नेत्री प्रधान तो अथवा शरीरस्य बुद्धि नेत्री प्रधान आगे दे दिए सारथी नेत्री प्रधान यथ तो रथ में वास्तविक प्रधान सारथी नहीं होता है वो तो रथ होता है इसलिए नेत्रीणाम अथवा नेत्रीशु प्रधान नेत्री प्रधान सारथी सारथी नेत्र प्रधान यम ही देहगतम कार्य बुद्धि कर्तव्यमेव में तो ये बुद्धि कैसे प्रधान हो गया कहते हैं ये जो सारे कार्य में है? कहते हैं सर्व ही देहगत कार्य देह में होने वाला जितने कार्य कार्य अर्थात शरीर को चलाना इत्यादि ये सब के पीछे बुद्धि कर्तव्य में बुद्धि ही कर्तव्य तो ना निश्चय करता है प्रायण कह दिया तो कभी कभी बुद्धि कार्य नहीं करेगी किंतु कुछ घटना हो जाएगा और बाद में फिर सोचता रहेगा देखो हमसे ऐसा भी हो गया इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं प्रायण अर्थात तो कभी तो मन और बुद्धि को सुनेगा नहीं वो अपना कर लेगा मनमुखी कहते हैं न इसी प्रकार बुद्धि कार्य नहीं करने से इस प्रकार की होता है देहगत बुद्धि रसनां बुद्धिकर्तव्यमेंग्रह मनः का स्वरूप कह देते मन हो गया प्रग्रह प्रग्रह अर्थात रसना कहते हैं बिधि जानी मनसा ही प्रगृहिता करणानि प्रवर्तन्ते, प्रवर्तनते इव अश्वा मनसा मन के द्वारा प्रगृहिता प्रकर्षण गृहिता मन के द्वारा नियंत्रित होकर के श्रोत्रादीन करना श्रोत्रादि जो करण प्रवर्तन्ते मन ही इनको चलाता है अर्थात मन प्रेरणा देता है ये इंद्रियों को चलने के लिए जैसे या इवो इव लगाम के द्वारा जैसे अश्व लिए जाते हैं अश्व प्रेरणा देता है मतलब लगाम के द्वारा अश्व प्रेरणा दिया जाते हैं अर्थात ये अश्व का स्वभाव है वो रास्ता में दौड़ेंगे ये लगाम क्या करता है उनको नियंत्रण करता है वास्तविक प्रेरणा देता है अर्थात नियंत्रण करता है मार्ग में चलाता है वो तो उनका स्वभाव है विषय को जाएंगे इंद्रियों का स्वभाव है वो विषय को चलेंगे मन किंतु तो उनको नियंत्रण करेगा अर्थात ये विषय नहीं देखना ये विषय देखना इस प्रकार की करेगा जिसमें उसका संस्कार है वही करवाएगा गए मंत्र अर्थात ये तो अभी हम लगाम तक पहुंच गए आगे और है इंद्रिया हयानाहर विषया सुगोचरा आत्मेन्द्रिय मनो युक्त भुक्त्याहर हयान गोचरान। गोचरान। आहु के साथ सब हो जाएगा आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त भोक्ता इति मनीषिंद्रियान आहु इंद्रिया अर्थात जो जितने सारे कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय सब ये सब हय हय अर्थात तो अश्वस्थानीय विषय देश को ले जाते हैं विषय संबंध करवाते हैं सन्निकर्ष होता है इंद्रियों का विषय के साथ तो इसलिए इनको हय अश्वस्थानीय कहा गया जो कि वास्तविक खींचते हैं ये रथ को खींचेंगे इंद्रिय ही वास्तविक शरीर को खींचेगा विषय संबंध करेगा और उसमें शोभन बुद्धि अथवा उसमें द्वेश बुद्धि तजन्य उसमें प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति ये सब इंद्रिय ही कराएंगे ये कार्य और विषयां, विषयान तेसु गोचरान आहु मार्ग अश्व किस में दौड़ेंगे कहते मार्ग क्या है कहते विषय इंद्रिय कहाँ जाएंगे कहते विषय में जाएंगे जैसे अश्व के लिए मार्ग हुआ इसी प्रकार की इंद्रियों के लिए विषय विषय में ही इंद्रिय चलेंगे आगे आएगा मंत्र परिखानी व्यतीण स्वयंभू कहेंगे वहां वो इंद्रियों का स्वभाव है विषय तो में जाएंगे और आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त भोक्ता मनोक्त शरीर लेना है शरीर इंद्रिय मनो उससे युक्त इसमें समास कैसे कहेंगे आत्मा शब्द से शरीर लिया जाता है ठीक है आत्मा च इंद्रिया च मन इति आत्मेन्द्रिय मनाक्षी आगे तेई युक्त अभी ते हम अलग कर दिए अगर अलग नहीं करेंगे तो हम ते एक अलग शब्द व्यवहार कर देना तद तो तद तो तो तो तो व्यवहार नहीं करेंगे कैसा कहेंगे आत्मेन्द्रिय मनोभीर युक्तम इसके साथ युक्तम युक्तम अर्थात योगो यथा सियात तो तथा अर्थात ये क्रिया विशेषण जैसे इनके साथ होने से योग हो जाएगा अर्थात आत्मा इंद्रिय मन ये सबके साथ तादात्म्य करके भोक्ता कौन बन जाता है कहते रथी रथी ये सब के साथ योग युक्त होने से ही भोक्ता बन जाता है मनीषिण मनीषिण शास्त्र ज्ञानी नाष्य में इंद्रियाणी चक्षुरादिनी हयान आहु इंद्रियाणि मंत्र में है उसका अर्थ हो गया चक्षुरादीनी हयान आहू रथ कल्पना कुशला मनीषिण जो कहा गया ये कल्पना कुशला अर्थात विद्वान लोग ज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं आहू ये कहा का रूप होगा तो ये ब्रोध धातु का प्रथमा बहुवचन वहां तो आहू होना चाहिए ना क्या हुआ? वो ड्रलोपे पूर्व से द्विगुण आहो कहते हैं रथकल्पना कल्पना कुशला रथ कल्पना तस्याम कुशला रथ कल्पना करने में कुशल कुशल अर्थात जो विद्वान लोग जो ये पदार्थ को जानते हैं ठीक से कहते हैं शरीर रथाकर्षण सामान्य शरीर रूपक रथ को आकर्षण करते हैं ये इंद्रिय जैसे अश्व रथ का आकर्षण करते हैं खींचते हैं इसी प्रकार की इंद्रिय ही शरीर को खींचते हैं तेसु इंद्रियु हयत्व परेशु गोचरान मार्गान रूपादीन विषयान विधि अभी इंद्रिय सब अश्व स्थानीय हो गए अश्व जैसा कल्पना ये हो गया होने तो पर अश्वों को चलने के लिए मार्ग चाहिए इंद्रियों को चलने के लिए उनका मार्ग चाहिए कहते हैं गोचरान मार्गान रूपाधीन विषयान इनके हस्व स्थानीय हो गए चक्षुरादि इंद्रिय उनका मार्ग हो जाएंगे विषय विषय चक्षु का विषय रूप इसी प्रकार के सभी इंद्रियों का अन्य अन्य विषय होता है तो, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम उसका विग्रह देते हैं आत्म शरीर इंद्रिय मनोभी सहितम संयुक्तम शरीर इंद्रिय मन इसके साथ संयुक्त अर्थात तादात्म्य कर जाता है इनको उपाधि बना लेता है बना करके आत्मान भोक्ता भोक्ता का अर्थ संसारी सुख दुख भोग करता है यही संसारी इति आहुर मनीषिण ये, ये भोगता है तो यहाँ कहा गया आत्मान भोक्ता इति संसारी इति आहु आहु कहने का तात्पर्य है कि वास्तविक आत्मा ये भोक्ता नहीं होता है और अरे सांख्य सिद्धांत में वो लोग आत्मा को अर्थात पुरुष को कर्ता नहीं मानेंगे किंतु भोक्ता मानते हैं तो अर्थात सांख्य मत निराश करने के लिए आहु ऐसा कर दिया गया भोक्ता है कि आहू ये वास्तव में भोक्ता नहीं है मनीषिण विवेकिन विवेकी विद्वान लोग कहते हैं टिका में आत्मा रथ स्वामी यह कल्पित है आत्मा हो गया रथ का स्वामी तो ये वास्तव जो चैतन्य है शुद्ध जो सच्चिदानंद है वो आत्मा रथ का स्वामी अर्थात शरीर का मालिक वास्तव बन जाएगा क्या असंग कुटस्थ इसलिए कहते हैं यह कल्पित है वही ब्रह्म जीव रूपेण कल्पित होने से अभी शरीर का स्वामी बन जाता है तो रथ का जो स्वामी हुआ ये उसमें स्वामित्व कल्पित है वास्तव है कल्पिता इसलिए कहते हैं आत्मा रथस्वामी यह कल्पिता तो अगर रथस्वामी ही कल्पित हो गया तस् भोक्तृत्व रथस्वामी का भोक्तृत्व तो ये वास्तव हो जाएगा तो इसलिए कहते हैं तस्य भोक्तृत्व च न तस्य अर्थात रथस्वामी न आत्म नहां। उसका भोक्तृत्व भी स्वाभाविक नहीं है इसको भाष्य में कहा गया हम लोग पंक्ति देख ले आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम अर्थात इनके साथ तादात्म्य अध्यास करने से ही भोग होता है आगे टीका में औपाधिके भोक्तृत्व अन्वय व्यतिरेक शास्त्र प्रमाणम इतिहा भोक्तृत्व औपाधिके विषय सप्त में भोक्तृत्व औपाधिक किस में भोक्तृत्व औपाधिक हुआ आत्मा में जो उपाधि के चलते भोक्तृत्व आया उपाधि क्या क्या हो गए बुद्धि मन शरीर ये सब कह दिया गया उपाधि का भोक्तृत्व में क्या प्रमाण है कि कहते व्यतिरक उपाधि सत्वे भोक्तृत्व सत्व उपाधि अभावे भोक्तृत्व भाव तो उपाधि अभावे अभाव भाव ये दिखा सकते हैं कहा दिखाएंगे सुसुक्ति में उपाधि नहीं है तो कोई भोग नहीं होता है और उपाधि सत्वे भोकृत्व सत्वम ये दिखाया जा सकता है तो सुबह से शाम तक स्वप्न में भी देखते हैं तो ये अन्य व्यतिरिक हो गया अर्थात उपाधि है तभी ये भोक्तृत्व और शास्त्र शास्त्रम अर्थात श्रुति श्रुति भी कहती है अर्थात ये सबके साथ संबंध होने पर ही ये भोग होता है दिखाते हैं आगे प्रमाणम केवल भाष्य में नी कल आत्मनों भोक्तृत्व अस्त कवल से आत्मन ये केवल विशेषण क्या देते हैं क्यों देते हैं अर्थात उपाधि नहीं है निरुपाधि आत्मा जो शुद्ध चैतन्य है उसमें भोक्तृत्व नहीं अस्ति नहीं है बुद्धियादी उपाधि कृतमें तोक्तृत्व बुद्धियादी उपाधि कृतमें त आत्मन भोक्तृत्व आत्मा में भोगतृत्व तो ये बुद्धियादि उपाधि के चलते तथा चुत्यंतरम दिखाते हैं प्रमाण श्रुति भी इसमें प्रमाण है दिखाते हैं केवलस्य केवल अभोक्तृत्व दर्शयती जो शुद्ध आत्मा है चिद्रूप है उसमें कोई भोगतृत्व नहीं है ध्यायति व ध्या कहा गया इ शब्द कह कर करके अर्था वास्तव नहीं है आत्मा ध्यान भी नहीं करता है कोई चलन भी उसमें नहीं कर, होता है ये तो सब बुद्धि का धर्म है इत्यादि ठीक है पद प्राप्ति वैष्णवपद प्राप्तिश्रुतुपत् न स्वाभाविक भोक्तृत्व वाच्यम प्राप्ति प्राप्तिश्रुति ये भी अनुपत्ति आगे मंत्र आएगा विज्ञान सारथिर्यस्त मन प्रग्रहवा नर स तो तत्पदमा आपनोति शो धो न पारम आप कृष्णा तो में मंत्र आ जाएगा वो वैष्णव पद को प्राप्त करेगा जिसका बुद्धि सारथी रूप का जो बुद्धि है वो विज्ञानवान हो जाएगा अर्थात विवेक युक्त तो हो जाएगा यहाँ कहते हैं कि उस वैष्णव पद को प्राप्त करेगा अगर ये मन बुद्धि शरीर अगर उसका सब स्वाभाविक धर्म होगा तो फिर ये वैष्णव पद को कैसे प्राप्त करेगा और मंत्र स्वयं कहते हैं कि वैष्णव पद को प्राप्त करेगा वैष्णव पद अर्थात शुद्ध पद तो शुद्ध को प्राप्त करना है तो उपाधि विशिष्ट होकर के नहीं हो सकता है अर्थात तो सविशेष होकर के नहीं हो सकता है और मंत्र कहते हैं कि शुद्ध पद को प्राप्त करता है यही प्रमाण है कि यह तो कल्पित उपाधि है बुद्धि इत्यादि सब कल्पित उपाधि है क्योंकि अगर स्वभाव होगा तो फिर वैष्णव पद प्राप्त नहीं होगा वैष्णव पद अर्थात विष्णु अर्थात विष्णु का विग्रह क्या दिया जाता है वैवेटि चराचरम अर्थात व्यापक तत्व जो है निर्गुण निराकार परमात्मा पद वैष्णव पद प्राप्ति अन, श्रुति अनुपत्या अर्थात भोक्तृत्व स्वाभाविकत्वे वैष्णव पद प्राप्तिर न उपपद्यते ये अर्थापत्ति प्रमाण होगा तो अगर ये स्वाभाविक होगा तो निर्गुण निराकार निष्क्रिय असंग ये नहीं हो सकता है जो जिसका स्वभाव होगा वो उसे कभी छूटेगा नहीं इसमें भारतिकार का प्रसिद्ध श्लोक है आत्मा कर्त्रादि कर्दिरूपच्छेत मांकांक्षी तरि मुक्तताम नहीं स्वभाव भावानम व्यावर्तते औष्ण्यवत रवे है आत्मा अगर कर्तादि रूप कर्तादि अर्थात कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो, अगर आत्मा का वास्तव रूप होगा तरी मुक्तता मांकांक्षी अर्थात मुक्ति का इच्छा ये छोड़ देना पड़ेगा क्यों जिसका जो स्वभाव होता है नहीं ही भावानम स्वभाव व्यावर्तते तो भाव पदार्थ का जो स्वभाव होगा उसके कभी व्यावृत्ति नहीं होती है दृष्टान्त भी देते हैं रवे है सूर्य का उष्णता ये कभी चली जाएगी अगर सूर्य का उष्णता ही नहीं रहेगा अब उसको सूर्य नहीं कहेंगे तो कहते हैं ब्लैक होल हो जाएगा कहते हैं और उसका उष्णता ही नहीं रहेगा तो सूर्य ही नहीं रहेगा जिसका जो स्वभाव होता है वो कभी बदलता नहीं भाष्य में एव सती वक्ष्यण रथकया वैष्णवस्था पदस आत्मतया प्रतिपत्तिर उपपद्यते नव अनतिक्रम कह दिए सति अर्थात ये जो इत्यादि ये कल्पित होने पर ही जो रथकल्पन जो रथकल्पना जो चल रहा है अभी वैष्णवश्य पद से आगे कहा जाएगा भक्ष्यमाण वैष्णव से पद से आत्मतया प्रतिपत्ति जो वैष्णव पद है अर्थात व्यापक तत्व को अहम तो जान लेना आत्मतया प्रतिपत्ति अहम अस्मि ब्रह्म इस प्रकार की जो प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति का अर्थ ज्ञानम उपपद्य सम्भव होता है न अन्यथा अर्थात अगर ये सब शरीर इत्यादि उसका स्वाभाविक धर्म हो जाएंगे तो कभी वैष्णव पद की प्राप्ति नहीं होगी क्यों हेतु तो देते है स्वभाव अनिक्रमात् जिसका जो स्वभाव है वो कभी छुटेगा नहीं तो स्वभाव जो जिसका है वो कभी छुटेगा नहीं इसलिए हम लोग महात्मा है तो व्यवहार करने का समय में यह व्यक्ति ऐसा इस प्रकार के विचार हटा करके गुण ऐसा इस प्रकार के विचार लेना है व्यक्ति ऐसा हो जाएगा अर्थात उसका वो स्वभाव हो जाएगा और स्वभाव हो, हो जाएगा तो ये हमारी दृष्टि ही पूरा गलत हो गया तो फिर ये व्यक्ति ये परमात्मा का स्वरूप ये तो फिर अनुभव में नहीं आएगा तो इसलिए कुछ भी दिख रहा है तो ये गुणों का कार्य है इस प्रकार की जितना हमारी बुद्धि हो जाएगी धीरे धीरे अर्थात हमारी ही ये मतलब उन्नति का मार्ग है हमको ही लाभ कराएगा अर्थात इसमें यह रजगुण अभी आया उनका व्यवहार ऐसे हो गया वही जब सत्व गुण आता है वो अच्छा व्यवहार करते हैं कभी तो हम गुण आ गया कहते हैं, ठीक है निद्रा आलोची में चला गया तो ये गुणों का प्रभाव देखना है अर्थात गुण ये स्वभाव नहीं होते हैं ये बदलने वाले होते हैं और हम जब व्यक्ति को इंगित करते हैं दिखाते हैं तब हम उसका स्वभाव मान मानिए अगर उस व्यक्ति का वो स्वभाव होगा तो फिर हमारे भी कुछ स्वभाव रहेगा फिर छूटेगा कैसे हम उनको मुक्ति हो जाएगी अभी और बताते हैं इस विषय में तो हमको विष्णु परम विष्णु का जो परम पद वो प्राप्त करने का ये मार्ग बताते हैं अभी क्या होने से प्राप्त हो सकता है क्या होने से प्राप्त नहीं हो सकता है यस्तो विज्ञानवान युक्त मनसा सदा तस्ंद्रियाण्यवश्या दुष्टाश्वा इव सारे यह तु, यह अर्थात तो जो सारथी सारथी यहाँ बुद्धि यह तो अभिज्ञानवान जो सारथी अभिज्ञान अभिज्ञान शब्द का अर्थ है अविवेक अभिज्ञान अर्थात अभिवेक जो सारथी विवेक रहित होता है अयुक्त न मनसा सदा यहाँ सारथी स्थानीय हो गई बुद्धि तो ये बुद्धि जब अभिवेक हो हो जाती है अर्थात बुद्धि में जब विवेक नहीं होता है तो अभी कहते हैं अयुक्त न मनसा सदा अर्थात मन इसके साथ नहीं चलता है अयुक्त न मनसा सदा क्यों कहते हैं कि अगर हम देखेंगे हमारे आगे वाले जो चलते हैं वो कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं पीछे वाला क्या करेंगे कहेंगे वो भी इधर होगा कभी उधर होगा बुद्धि में अगर विवेक नहीं रहेगा ये मनो कभी बुद्धि का पीछे नहीं चलेगा क्यों कहते हम जो देखते हैं वो सीखते हैं ए, इसलिए यहाँ कहा जाता है कि बुद्धि अगर अविवेक वाली हो जाएगी तो वो मनो कभी उसमें युक्त तो होगा ही नहीं तो अयुक्त न मनुषा सदा मनो उसके पीछे चलेगा ही नहीं इसलिए बेचारी बुद्धि अयुक्त तो मनो हो जाएगा और अगर मनो ये बुद्धि के पीछे नहीं चला तो मनो अपना स्वातंत्र करेगा करने से क्या होता है कहते हैं तस्य इंद्रियाणी अवश्यनी अभी मन अगर अपने रास्ते में चलेगा अर्थात तो अभी लगाम और सारथी का हाथ में नहीं है लगाम छुटा हुआ है तो अभी अशोक सब क्या करेंगे तो अपने रास्ते में चलेंगे सारथी का कार्य है कि लगाम को हाथ में पकड़ करके रखना अरे सारथी अगर पापड़ खाने को तो लगेगा रथ चलाने का घटना ऐसा ही है सारथी अभिभेक हो गया अर्थात जो कर्तव्य करना है वो नहीं करके वो रथ चलाना है अभी और वो लग जाएगा अभी कुछ मुंह में डालने का अभिवेक हो गया तो लगाम हाथ से छूट गए मन अपने रास्ते में चलने लगा मन मन अपने रास्ते में चलने लगा कहते हैं इंद्रिय भी सब छूट गए इंद्रिय और उनको स्वातंत्र मिल गया क्या हो जाएगा कहते दुष्टाश्वाय वो सारथे ये इंद्रिय सब कैसे हो जाएंगे कहते हैं वो सारथी जिसका अश्व सब दुष्ट है अर्थात ये लगाम भी सब छुटा हुआ है और रथ अश्वों को भी कोई श्रृंखला ही नहीं है इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी वो सारथी का वो क्या फिर रथ को चलाएगा भाष्य में तत्र एवं सती यस्तु बुद्ध्याख्य है सारथी सारथीर सारथी रिज्ञानवान रे पुस्तक में सारथीर अच्छा त्र सति यस्तु भी यस्तु है ना सारथीर न सारथिर्भिज्ञानिपुणो नि, अविवेके प्रवृतौ निवृत यहा अच्छा, तो एक वाक्य है सति तं सति अर्थात उपाधि के चलते ही जब यह संसारी हो जाता है वास्तव तो यह संसारी नहीं है उपाधि आने से संसारी हो जाता है और उपाधि का कैसे स्थिति होने से यह जीवो का क्या स्थिति हो जाएगी उसको बताते हैं तो अर्थात ये जीव का जीव तो उपाधि के अधीन उपाधि अच्छा है तो जीवों का जीवत्व तो छूटने का कोई संभावना है उपाधि अगर सब स्वेच्छाचारी होगे तो ये का जीवो कभी नहीं छूटेगा तो ये मंत्र सब अर्थात हमको यही बताते हैं ये स्वेच्छाचार हटा देना है स्वेच्छाचार रहेगा तो मार्ग में चलना बिल्कुल संभव नहीं है अर्थात जो पालन करना नियम पालन करना आदेश पालन करना ये सर्वथा आवश्यक है ये मन को नियंत्रण करेगा अहंकार को मिटाएगा जहां हम निर्देश का उल्लंघन करते हैं वहां हम इस अहंकार को बढ़ावा देते हैं इसको और भूमि दे देते हैं आप इसमें अर्थात तो और बुद्धि को प्राप्त करो इस मार्ग का प्रथम आवश्यकता है कि शिष्य स्थे हम शाधिमाम प्रपन्नम कहते हैं तो अर्थात तो ये बुद्धि की अर्थात तो ये जो स्वेच्छाचार जो कि अहंकार को बढ़ाता है उसको छोड़ना पड़ेगा नहीं तो हम इस मार्ग में केवल नाटक कर रहे हैं वास्तविक हमारी उन्नति नहीं हो पाएगी क्योंकि हम तो मन को ही प्रश्रय दे रहे हैं और मन स्वेच्छाचारी है किसी स्थान पर रहते हैं आप रास्ता में जा रहे हैं आप दक्षिण पार्स में चलने लगेंगे तो ट्रैफिक पुलिस क्या कहेगा कहेगा नहीं नहीं भाई साहब आप ये पार्स में आ जाए हम वहां जाकर के उसके साथ विवाद करेंगे नहीं करेंगे क्यों जा, जानते हैं क्या होना है तो हम अगर इस मार्ग में आ गए तो हमको तो ट्राफिक पुलिस को जाकर के विवाद करने का भी नहीं और हम तो महात्मा बन गए हम तो निर्णय कर लिए कि मार्ग में चलना है पूर्णतया समर्पित हो जाना है नियम का कभी उल्लंघन नहीं करना है एक छोटा सा बात है कि जैसे यहाँ का नियम है कि मुंडन कर लेना है और अभी चातुर्माश के समय में तो बीच में नहीं किया जाएगा ये छोटा चीज ये बाल है हिंदी में तो इसको गाली अर्थ में भी व्यवहार करते हैं एकदम इसमें इतना आसक्ति ये मुंडन करने के लिए नियम है और नहीं कर पाएंगे हम कुछ ना कुछ बहाना दिखाएंगे ये सब क्या ना हम अहंकार को आश्रय देते हैं तो आप लोग कितना महाराष्री को जानते हैं <laughs> महाराष्ट्री अर्थात शास्त्रीय व्यापार में बिल्कुल एक मिलीमीटर भी हटेंगे नहीं महाराष्ट्री कहेंगे ठीक है आप स्वतंत्र हैं अपने रास्ते में चलने के लिए हम आपको जबरदस्त नहीं करेंगे आप यहाँ रोको बोल करके किन्तु यहाँ रोकना है मतलब यहाँ रहना है आप मानते हैं कि ये स्थान अच्छा है ये स्थान अच्छा है इसका अच्छा तो को जैसे बनाए रहे ऐसे ही करना हमारा कार्य है नहीं तो केवल हमको पाप ही होगा क्यों कहते हम किसी अच्छा स्थान को नाश कर रहे हैं ये भगवान को क्यों जाना पड़ा दंडकारण्य में असुरों क्या कर दिए कहते हैं सत्कार्य में बाधा उत्पन्न किए ये को कहते हैं विश्रृंखला तो जिस स्थान पर जैसे प्रवृत्ति होनी चाहिए हमको ऐसा ही चलना चाहिए अगर सभी कहेंगे कि नहीं नहीं हम तो स्वतंत्र हैं कोई समूह कभी स्वतंत्र लोगों को लेकर के चलता नहीं कहते जो रथ मतलब तो ये जो जाति समूह ये एक रथ होता है तो उसका मतलब हम थोड़ा उसको भाषांतर करके कह रहे हैं जाति नंदी घोष चलेगा कि भाई स्वार्थ होगा यदि सारथी अगर किसी समूह में सारथी स्वार्थ होगा सभी अपने स्वार्थ में चलेंगे वो समूह कभी चलेगा क्या इसलिए समूह हमेशा चलता है निस्वार्थों के द्वारा निस्वार्थ अर्थात निष्काम हो गए और जो समूह को चलाने वाले उन्हीं को ही परमात्मा प्राप्ति होती है क्यों वो निष्काम हो जाते हैं कभी हमेशा ध्यान रखेंगे कि कभी किसी स्थान का नियम इत्यादि का उल्लंघन नहीं करना है अगर हमको किसी कारण हमको ये अर्थात हमको अनुकूल नहीं पड़ता है अब स्वतंत्र है कोई किसी को बाध्य नहीं करता है कि अब जबरदस्त रहो बोल करके रहना है तो ये सबको पालन करना है तो हम दोबारा फिर कह देते हैं जो लोग मुंडन नहीं किए हैं पंचमी हो जाने से फिर प्रायश्चित तो हम लोग से सुने हैं ये सन्यासियों के लिए अपलिक अर्थात सन्यासियों के लिए लागू है किंतु हम जहाँ रहते हैं हमारे भी मतलब उद्देश्य है कि आगे हम सन्यासी बनने वाले हैं तो हम क्यों ये अभ्यास न करें और किसी स्थान पर रहते हैं तो ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जो लोग नहीं किए हैं उनसे फिर प्रार्थना है कि आज भिक्षा से पहले कर लेना है ये स्थान का आवश्यकता है ताकि ये स्थान का महिमा बने रहे अगर हम ही लोग मिलकर के इसको बिगाड़ देंगे तो हानि किसकी हो जाएगी रहने वालों को हानि हो जाएगी बाहरों का नहीं हो जाएगा तो हम ही लोग इसे उपकृत होने वाले हैं कहने वाला भी एक दो बार कहेगा आगे नहीं कहेगा पर वास्तविक कहने वालों को हानि नहीं होता है वो तो अपना जितना लाभ करना है कर लिए है। हैं लाभ कर लिए हैं बोल करके आज उनको कहने के लिए दिया गया तो लाभ वास्तविक होता है दूसरों को किंतु इनका कर्तव्य होता है कि दूसरों को चलाना है जिनको को पता नहीं उनको बता देना है इसलिए बता देते हैं किन्तु तो एक दो बार बताएंगे हम लोग देखे थे पंद्रह साल पहले महाराज श्री ये सब जितना कहते थे आजकल नहीं कहते तो महाराष्ट्र मतलब उनका जो करते कर्तव्य था पूर्णतया कर दिया तो जिनको चलना है चलो देख करके सीख जाना है तो सीख जाओ महाराष्ट्र को कभी देखें शास्त्र का थोड़ा सा उल्लंघन हो जाएगा किसी प्रकार की नहीं होगा कभी कभी हम लोग आपस में बात करते हैं शास्त्र का उल्लंघन तो महाराष्ट्र का जीवन में हो ही नहीं सकता किसी स्थान पर रहेंगे तो अर्थात तो महाराष्ट्र को लोग दृष्टान्त तो ने दिखाते हैं सीखना है तो उनसे सीखो इस प्रकार की कहते हैं हम लोग सुने हैं हमारे से जो काशी में रहते थे यहाँ भी जो कुटिया में रहते थे तो महर्षि के मतलब उस समय के जो लोग हैं, उनसे हम लोग सुने हैं कि लोग दृष्टांत तो देते थे देखिए स्वामी जी को देखिए इस प्रकार कर देते तो इसी प्रकार के अर्थात स्थान का महिमा को बनाए रखे ताकि सभी का लाभ होगा इसे प्रसंग क्रम कह दिया कर्तव्य भी, भी होता है ना तो कहना भी होता है बुद्धिया जिसका ये बुद्धि का सारथी बुद्धि का सारथी दृष्टांत है और जो रथ में जो सारथी वो दृष्टान्त है वो सारथी अभिज्ञानवान विज्ञान शब्द का अर्थ है विवेक अभिज्ञानवान अर्थात तो अनिपुण निपुण नहीं है अर्थात तो कुशल नहीं है अर्थात तो अभिभेकी अभिवेकी, अभिवेकी किस में हो गया कहते हैं प्रवृत निवृत प्रवृत्ति किस में करनी है निवृत्ति कहा से हो जानी है ये सब में वो अभिभेकी, विवेक नहीं कर पाता है हम लोग अगर इस मार्ग में चलने का निर्णय कर लिए तो हमको श्रवण में प्रवृत्त होना है तपस्या करना है साधन चतुष्टय दृढ़ करना है निवृत्ति हो जाना है कहाँ से कहते हैं, वासना से निवृत्ति हो जाना है प्रवृत्ति बहुत ज्यादा सांसारिक पदार्थ प्राप्ति में प्रवृत्ति नहीं करना है जितना हो गया बहुत हो गया बस तो किंतु जो अविवेकी हो जाता है वो नहीं कर पाता है अविवेकी विवेक शब्द का अर्थ भाष्यकार क्या कहते हैं तत्व तो तो बोध में विवेक नित्य वस्तु उनके बीच में विभाग करना है तो जिसका ये विवेक है वो तो कहेगा ये अनित्य वस्तु तो शरीर रक्षण के लिए सर्वनिम्न जितना चाहिए बाकी नित्य वस्तु के पीछे चलना है और नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म तो उसी के पीछे ही चलना है ये अनित्य वस्तु से तो हटना ही है तो प्रवृत्ति ब्रह्म प्राप्ति के लिए करना है निवृत्ति ये सब बाकी अपना इच्छा से निवृत्त हो जाना है जिसका किंतु इस प्रकार नहीं होता है तो भवती यथा अयुक्त अगृहित असमित मनसा यथा इतर रथचर्याम इतने अंश दृष्टांत हो गया जैसे रथचर्या अर्थात रथ को चलाने का विषय में इतना ही दृष्टांत तो दे दिया गया रथ को चलाने का विषय में जैसे वो सारथी, जिसका हाथ में वो लगाम नहीं है इतना आम से तो हो गया आगे फिर द्रष्टांति का कहते हैं अयुक्त नगृहित न मनसा अथवा अयुक्त न को अगर रथ चर्या साथ लेंगे तो भी हो जाएगा अथवा दोनों पार्सो में ले सकते हैं अयुक्त अर्थात वो सारथी जिसका हाथ में लगाम नहीं है अप्रगृहित तो, प्रग्रह उसका हाथ में नहीं है और अयुक्तना अर्थात अप्रगृहित न अर्थात असमाहित मनसा इसके साथ भी अनु है मन जिसका गृहित नहीं है अर्थात समाहित नहीं है अयुक्त है मन युक्त नहीं है मनसा मन क्या है कहते हैं प्रगृह प्रग्रह स्थानीय सदा युक्त भवती प्रग्रह हो गया मन इसके साथ युक्त नहीं होता है तकुशल बुद्धिसारथेर इस प्रकार की पाठ है ना? न तस्शल बुद्धि ठीक है तथा अकुशल अकुशल कौन है कहते सारथि वो सारथि कौन है बुद्धि बुद्धि बुद्धिपक सारथि इंद्रिया अस्वस्थानीयानी अवश्या अशक्यान अनिवारीयानी दुष्टा स्वा अदानता इव ये पुराण है ना हाँ आपका हमारे पुराण उसको काट दीजिए अकुशल वो सारथी अकुशल हो गया बुद्धि सारथे बुद्धि रूप जो सारथी उस प्रकार की बुद्धि सारथी का इंद्रियाणी बुद्धि के अधीन में इंद्रिय होना चाहिए इंद्रियाणी अश्वस्थानी यानी इंद्रिय अश्व वो सब अश्व स्थानीयानी अवश्यानि अवश्यनी अर्थात वश में नहीं रहते हैं अर्थात अशक्यानि अनिवारणीयानी उनका निवारण नहीं कर पाएगा ये अश्व जब इधर उधर होंगे अगर लगाम हाथ में नहीं है तो सारथी उनको नियंत्रण नहीं कर पाएगा इसी प्रकार मनो अगर बुद्धि के अधीन नहीं है तो तब ये इंद्रियों का नियंत्रण नहीं हो सकता है और मन तभी बुद्धि के अधीन हो जाएगा जब बुद्धि स्वयं विवेकी हो जाएगी तो विवेकी नहीं हो जाएगी तो बुद्धि अगर विवेकी हो भी मन बुद्धि के पीछे चलेगा आगे वाला अगर ठीक चल रहा है तो पीछे वाला ठीक चलेगा नहीं तो कहेगा आप हमको क्यों बोलते हैं आप उनको बोलिए कहेगा इस प्रकार तो इसलिए बुद्धि को पहले ठीक हो जाना चाहिए अर्थात विवेक युक्त हो जाना चाहिए तो सब अश्व नहीं तो अनिवारण यानी अर्थात उनका निवारण नहीं हो पाएगा इंद्रिय सब चलेंगे विषय में दृष्टांत देते हैं दुष्टाश्वाथे दुष्टाश्व अर्थात अदान्त अश्व जो अश्व दमन नहीं हुए हैं दमन अर्थात उनका अश्व उनको खींचने का जो स्वभाव बना देना है उसको दमन कहते हैं अदानताश्व इव इतर सारथे भवंती इतरो अर्थात जो रथचर्या का विषय में सारथी का जैसे स्थिति होती है ये हो गया कि अर्थात जिनका इंद्रिय मन के साथ नहीं चलते हैं क्यों मन बुद्धि का अनुगमन नहीं करता है क्यों कहते हैं बुद्धि में विवेक नहीं है तो इसलिए साधन चतुष्टय में प्रथम क्या है विवेक ये प्रथम आएगा विवेक होने से बैराग्य आगे सम ये चलेंगे सम मन को नियंत्रण करना अंतर इंद्रिय निग्रह तो प्रथमे अगर विवेक नहीं आएगा ये मन में अंतर इंद्रिय निग्रह कभी होगा ही नहीं तो सम होगा नहीं मन में प्रथमे बुद्धि में ये विवेक चाहिए अनित्य वस्तु से तो दूर रहना है नित्य वस्तु के पीछे ही चलना है ठीक है आज यहाँ तक ओ सनो मित्र